शो मित्र शो भव विष्णु बृहस्पति शो विष्णु्रो शांति शांति आयुर्वेद के शिव संकल्प मंत्रों पर विचार कर रहे हैं हमने देखा जब भी किसी मंत्र पर हम विचार करते हैं तो मंत्र के साथ साथ उसके ऋषि देवता आदि के बारे में भी विचार करना चाहिए ऐसा शास्त्र कहते हैं क्यों कहते हैं कि यदि हमें यह पता लग जाए इसका ऋषि कौन है तो उससे एक लाभ होता है कि भाई उन्होंने क्या बोला क्या देखा कैसा किया यदि ये पता लग जाए कि इसका देवता क्या है तो हमें अनायास ये मालूम हो जाता है कि इसमें बताया क्या है तो वैसे ही इस मंत्र में भी हमारी जो करने की बात है क्या करना है हमें अर्थात अपने को अच्छा बनाने के लिए जो प्रयत्न किया जिन लोगों ने वो अच्छा प्रयत्न शिव संकल्प है और उसका करता हमारा मन है तो हमने यजुर्वेद के पहले मंत्र में यद जागृतो दूर मुदी दुप्त दूरंगम दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम् तन्मे संकल्प मस्त ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो अब इसमें मन की एक विशेषता दी थी दैवम आप आगे के मंत्रों में एक और चीज देखेंगे कहीं उसको दैवमन मन कहा है कहीं उसको यक्षमन मन कहा है कहीं चेत कहा है कहीं धृति कहा है चेतो धृतिश्च तो ये जो अंतर है ये मन अलग अलग हैं या एक ही मन के भिन्न भिन्न कार्य है इस बात को समझने के लिए आपको जो सृष्टि का क्रम है उसको एक बार आप दोबारा देख लेंगे आप जान लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी क्योंकि मन अकेला मन नहीं है ये अंतकरण है क्योंकि हमारे पास आत्मा के बाद दो तरह के साधन है एक तो इस शरीर के बाहर की ओर काम करने वाले और एक शरीर के अंदर की ओर काम तो बाहर की ओर काम करने वालों को हम बही कहते हैं बहिर इंद्रिय कहते हैं अर्थात ये जो बाहर हाथ पैर आंख नाक काम कर रहे हैं ये इंद्रियां हैं, ये करण हैं, ये साधन हैं, ये बाहर काम करते हैं इसलिए बहिकरण है तो जब बही कहते हैं तो अपने आप दूसरा शब्द निकल कर आता है कि अंदर भी कुछ होगा तो अंदर के लिए हमने एक नाम दिया है अंतकरण करण दोनों जगह समान है करण साधन को कहते हैं तो बाहर के साधनों को हमने वही करण कहा था तो अंदर का साधन अंत कहलाता है तो बाहर के साधनों के रूप में तो हमें दस इंद्रियों की बात हुई थी पांच जैन और पांच कर्म इंद्रियों की तो अंदर क्या तो अंदर जो अंत है उसके हमारे पास चार भेद मिलते हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार मतलब रचना की योग्यता की दृष्टि से ये सारे के सारे एक ही तत्व से बने हुए हैं क्योंकि जब प्रकृति बनने लगती है और जो सबसे पहली चीज बनती है जिसे आप महत कहते हैं उसका नाम बुद्धि है तो वैसे ही आप उसे बुद्धि कहें मन कहें चित्त कहें अहंकार कहें मूल चीज तो महत तत्व और उस महत् तत्व के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है तो अंतर क्यों है अंतर इसके गुणों के कारण है सतो गुण रजोगुण तमोगुण अर्थात हमारे सारे संसार के जितने पदार्थ हैं, वो सब एक हैं, मूल रूप से एक हैं। फिर अंतर क्यों है अंतर केवल इसलिए है कि उनकी जो तीन चीजें हैं उनकी मात्राओं का भिन्नता कहीं तो रजोगुण अधिकता है तो वहां क्रियाशीलता मिलेगी आपको और कहीं तमोगुण है तो वहां भारीपन मिलेगा और कहीं सतोगुण है तो वहां ऊपर की ओर गति मिलेगी उत्साह मिलेगा ऊर्जा मिलेगी प्रकाश मिलेगा ज्वाला मिलेगी तो ये जो सारे संसार के पदार्थ हैं ये एक होने पर भी एक गुणों की भिन्नता के कारण से भिन्न भिन्न तो ये जो भिन्नता है वही रजोगुण सतोगुण तमोगुण के कारण से है तो इसलिए हम हमारा जो मन है हमारी जो स्थिति है वो सबकी अलग अलग होती है हम एक तरह का काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने आज तक जो देखा तो वो कौन सा गुण है कौन सा मन है दैवम दिव्य मन है आता जिसमें प्रकाश है जो इंद्रियों का स्वामित्व तो कर रहा है वो जो इंद्रियों से काम ले रहा है वो दैव मन है और अगले जो मंत्र में कहता है कि वहां तो यक्ष मन की चर्चा है मन जो क्रियाशीलता जिसके कारण से आ रही है वो यक्षमन है और जिसके अंदर ज्ञान हो रहा है संग्रह हो रहा है उसे आप चित्त कहते हो तो हमने देखा कि तीनों के बिना काम नहीं चलता चारों के बिना काम नहीं चलता अर्थात ये चारों जो हैं पृथक तो हैं, पृथक क्यों हैं कि इनके अंदर सतोगुण रजोगुण तमोगुण की मात्रा में भिन्नता है लेकिन ये एक क्यों हैं क्योंकि एक महत् तत्व से ये बने हुए हैं तो इसलिए जितना ज्ञान संबंधी संग्रह संबंधी कार्य है जो सबसे जटिल सबसे मुख्य काम है वह इन चारों के द्वारा होता है जो मन है वो किसी चीज को जब लेता है तो उसका विश्लेषण कर पाए, उसको खंडित करके देखता है तोड़कर देखता है हानि लाभ के बारे में सोचकर देखता है संकल्प विकल्प करता है करूं नहीं करूं जाऊं नहीं जाऊं अच्छा रहेगा नहीं रहेगा खाना है नहीं खाना है कुछ भी तो जब तक वो संकल्प विकल्प करता रहता है तब तक वो दशा मन कहलाती और जब संकल्प निश्चय में बदल जाता है निर्णय में बदल जाता है तब वो दशा बुद्धि कहलाती है निश्चय आत्मिका बुद्धि जब हम किसी चीज पर परिणाम पर पहुंच जाते हैं तो उसे हम बुद्धि कहते हैं निश्चय आत्मिका बुद्धि और सबसे विचित्र सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस शरीर के रहते इस मन के रहते है शरीर का किया हुआ तो एक बार अनदेखा हो सकता है यदि मन उससे जुड़ा हुआ नहीं है और शरीर से कुछ हो गया तो उसका हमारे पास संस्कार नहीं बनेगा लेकिन यदि शरीर ने कुछ भी नहीं किया और मन ने किया तो उसका संस्कार बनेगा वो मेरे अच्छे और बुरे में घस शामिल होगा वो अच्छा बुरा हो कहलाएगा होता तो शरीर से भी बुरा है लेकिन जब तक शरीर मन से जुड़ा हुआ नहीं है तब शरीर का बुरा हमारे संग्रह में नहीं जाता हमारे चित्त में एकत्रित नहीं होता जैसे हम बैठे हैं लेकिन कैमरा जब तक हमारा चित्र खींचेगा नहीं तब तक कैमरे में हमारा चित्र नहीं जाएगा लेकिन हम उसके सामने बैठे हैं और कैमरा चल रहा है तो हमारा चित्र जाएगा तो यही स्थिति मन की भी है तो मन हमारे सब अच्छे बुरे का किए का जिम्मेदार होता है उत्तरदायी होता है उसका क्यों उत्तरदायी होता है विचित्र बात यह है कि हर काम का तत्काल फल नहीं मिलता कुछ काम तो हमको तत्काल फल देते हैं हम सब्जी मंडी में गए और हमने पैसे दिए और सब्जी ले ली इधर पैसे देने का कार्य हुआ और सब्जी का फल हमें मिल गया लेकिन हम खेत में जाकर गेहूं बोते हैं तो बोरी भर के गेहूं नहीं ले आते तब हमारा फल जो है ना तत्काल नहीं मिलता वो कालांतर में मिलता है इस कालांतर में मिलने के परिणाम स्वरूप मन के साथ चित्त की आवश्यकता पड़ती है यदि मान लो चित्त नहीं होता मन ही मन होता तो ये बिल्कुल ऐसा होता जैसे किसी के उधार लेने को और उधार देने को यदि लिखा न गया हो तो न तो याद रहेगा ना मांगा जा सकेगा आप आपने किसी से पैसे लिए लिए भला आदमी है हो सकता है उसे याद हो जाए नहीं तो कहते जी मुझे तो याद नहीं है फिर आप क्या कर लोगे उसका बनेगा क्या तो वैसे ही यदि हमने कोई भी काम किया है तो उसे फल हमें मिलना चाहिए फल हमें मिलता है नहीं तो हमारा काम व्यर्थ हो जाएगा हमारा किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा और दुनिया में कभी भी कोई चीज व्यर्थ होती नहीं है छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी तो व्यर्थ ना होने देने के लिए करना क्या पड़ेगा उसको संभाल करनी पड़ेगी उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी तो एक जन्म में सारे काम तो मेरे निपटते भी नहीं है और नए काम और हो जाते हैं जैसे एक अफसर के पास रोज रोज रोज, रोज काम आते रहते हैं और प्रतिदिन के काम प्रतिदिन समाप्त भी नहीं हो पाते कोई पंद्रह दिन में होता है कोई बीस दिन में होता है कोई महीने में होता है तो बाकी का क्या करेगा बाकी को फाइल में रखेगा और जब जब जरूरत पड़ेगी उसे खोलेगा तो वही स्थिति मेरे मन की होती है इसमें एक बड़ी रोचक चीज योग दर्शन ने समझाई है वो कहता है कि इतने सब चीजों को इकट्ठा कर लिया तो ये पोर्ट्री हर समय खुली रहती है क्या वो बोले हर समय खुली रहे तो बड़ी दुर्दशा हो जाए पहले जन्म में मैं गधा बन के आया था अभी मैं आदमी बन गया तो मेरा गधापन भी जाग जाए और मेरा आदमीपन भी जाग जाए तो मैं क्या बन जाऊंगा कैसी स्थिति का हाल होगा हाँ मैं कुत्ता था गधा था घोड़ा था आदमी था किसी का बेटा था किसी का बाप था वो वैसा का वैसा सामने आ जाए तो मैं किसका बेटा बनूंगा और किसका बाप बनूँगा कहता ये नहीं हो सकता ये घालमेल नहीं होगा इतना सब होने पर भी सब व्यवस्था बनेगी कैसे बनेगी योगदर्शन का एक सूत्र याद कीजिए ततस्तद विभागानुगुणा नाम एवं प्रवृत्ति कहता मेरे पास ढेर है कामों का और वो ढेर मैं जिस जन्म में जाता हूं वो सारा का सारा नहीं आता उसमें से छांट करके जितना इस जन्म के लिए उपयोगी है इस जन्म से भोगने और करने के संबंधित है उतना आता है रामचंद्र दहलवी एक जगह व्याख्यान दे रहे थे प्राय दिल्ली में देते थे तो वो यही कह रहे थे कि पुरानी चीजें याद नहीं रहती जैसे मान लो कि कोई आदमी पहले जन्म में बैल था पशु था तो उसे पशु के संस्कार तो उसके अंदर है लेकिन संस्कार उदबुद्ध नहीं होते प्रकट नहीं होते वो पशुता करता नहीं है तो जैसे बैल जो है कान हिलाता है तो हम थोड़ी कान हिला सकते हैं हमारे अंदर बैलपना हो तो हमारे भी कान हिले एक आदमी खड़ा हो गया वो बोला पंडित जी मैं कान हिला के दिखा सकता तो उसने कान हिला के दिखाए बोले अभी तक बैल बना हुआ है बैल पना अभी गया नहीं तो कहता है ततस तद विभागानुगुणाना प्रवृत्तिर वासना हमारी जो वासनाएं हैं वो तद विभागानुगुणाना जिस, जिस शरीर जन्म योनि के लिए हम खड़े हैं दरवाजे पर या जिस समय उस योनि के लिए उस जन्म के लिए बढ़ रहे हैं वो बढ़ना ही तब होगा जब उसका मुझे प्रमाण मिल जाएगा अधिकार मिल जाएगा चल तो उस योनि में जा तो जिस समय मैं उस योनि में जाऊंगा चाहे पशु की हो पक्षी की हो मनुष्य की हो किसी की भी हो तो जिस समय मैं जाऊंगा तो मेरा मन जो है उस चित्त में से वो सारे संस्कार निकाल कर लेगा जो इस जीवन के लिए जरूरी है इसके इसलिए ठीक है एक अगला सूत्र है जाति देश काल व्यवहिता नाम अपनी स्मृति संस्कार और एक मतलब उसमें को बात को देखो कितनी अच्छी तरह से समझाया है जाति घोड़ा गदा कुत्ता क्या था देश अफ्रीका में था कि साइबेरिया में था कि समुद्र में था कि आसमान में था जाति देश काल कब पता नहीं ये, ये बहुत अंतर से हैं मेरे पास है कोई संस्कार मेरा हजार साल पुराना हो सकता है कोई लाख साल पुराना हो सकता है कोई कल का हो सकता है कल की जाति का हो सकता है पुरानी जाति का हो सकता है तो जाति देश काल कितनी भी दूरी हो कितनी भी भिन्नता हो लेकिन जब मैं जहां पहुंचूंगा मेरा मन मेरा चित्त उनके साथ पहुंचेगा जो वहां जरूरी है जिनके लिए वहां उपयोगी है तो इसलिए ये चित्त जो है मेरा बहुत महत्वपूर्ण है मन हाना करता है लेकिन हाना किए को रखता कौन है इसलिए इसका नाम चित्त है इसमें ज्ञान है इसको पता है कि मेरे पास क्या है इसलिए जब एक बात कहता है कि जब मैं चित्र का साक्षात्कार करता हूं तो मुझे ये पता हो सकता है कि मैं कौन था मेरे पास क्या है मैं किन किन योनियों से मेरी यात्रा हुई है क्यों कि संग्रह तो है अंतर इतना है कि मैं उसे नहीं देख पाता तो ये जो है इसको एक सूत्र को आप देख सकते हैं अहिंसा सत्य अस्त ब्रह्मचर्य अपरिग्रह तो अपरिग्रह का जो परिणाम बताया है अपरिग्रह का जो परिणाम बताया है अपरिग्रह स्थर्य जन्म कथनता संबोधा वो कहता है जिस दिन आपके ऊपर से बोझ हट जाएगा जब बोझ हट जाएगा तब आप बड़े खुले मन से देख सकोगे अभी तो आपने जो ऊपर उठा रखा है ना उसके पीछे क्या है आपको दिखाई नहीं देता जो आपने ऊपर ले रखा है उसके पीछे क्या है आपको दिखाई नहीं देता जिस दिन आप अपने पास से उन को उठाकर फेंक दोगे उस बोझे को हटा दोगे तो पीछे की चीज अपने आप आपके सामने आ जाएगी तो हमारा जो चित्त है हमारा जो मन है वो क्या है कितना बड़ा संग्रह है उसकी कितनी बड़ी योग्यता है इसको आप ईशोपनिषद के पहले मंत्र के चौथे चरण से जोड़कर देख सकते वो कहता है ईशा वास्म सर्व यंचित जगत त्याम जगत तेन त्यक्न था शब्द है माँ गृध कस्य सिद्धन या ये क्यों नहीं कहा माँ गृहाण कस्य सिद्धन तू किसी का धन मत ले ये भी तो कह सकता था ये तो ज्यादा अच्छा होता भाई किसी का मत लेना तू कानून यही कहता है किसी की चीज मत लेना लेकिन कानून ये नहीं कहता तू किसी की चीज लेने के बारे में सोचना भी मत क्यों कानून की वहां गति नहीं हो सकती कौन तय करेगा कि मैंने सोचा कि नहीं सोचा इसके बारे में मैंने क्या सोचा कौन वकील सिद्ध करेगा और कौन कानून उसे पकड़ेगा नहीं हो सकता तो फिर कैसे लेकिन वेद उल्टा कहता है कहता है ऐसा सोचना भी मत क्यों सोचने को पकड़ सकता है सोचना मेरे मन में है और पकड़ने वाला कोई बाहर थोड़ा ही है पकड़ने वाला भी मेरे मन में है इसलिए परमेश्वर के सामने सोचा गया अच्छा और बुरा वो मेरे खाते में जाता है तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमारे मन के साथ हमारे चित्त की जो दशा है उसमें क्या अंतर है और दोनों क्या हैं, तब ये वाक्य जो है ये संगत होता है तनमे मन शिवसंकल्पमस्तु। संकल्प